न अंत प्रज्वन नज्ञादि के द्वारा आत्मा में अंत प्रज्ञ आदि का निषेध किया गया निषेध करने पर आत्मा में वास्तव है ही नहीं असत तो हो जाएगा इसके ऊपर पूर्व ने कहा रज्जुवा रजिस्टर्प आदि का अभाव, तो। अभाव हो सकता है कल्पित किन्तु अंत प्रज्ञ आदि का अभाव कैसे होगा तो उसने उत्तर दिया है वो तो व्यभिचारी होने से असत्य है स्वरूप से अव्यभिचारा सत्य स्व अपना ग्रंथ प्रज्ञा तो वही प्रज्ञा तो जागर स्वप्न सुश्रुत व्यवस्था परस्पर व्यभिचारी होने से वो सत्य नहीं है सत्य नहीं होने से असत्य से अभाव हो जाएगा अभ्यस्त होने के तो पूरा प्रश्न क्या सुश्रुत में तो स्वरूप का व्यभिचार हो जाता है स्वरूप ज्ञान नहीं रहता है पता नहीं चलता है उसका उत्तर दिया व्य विचार नहीं होता है इसने श्रुति प्रमाण दिया न ही विज्ञान विज्ञान विद्यपे टीका में विषेद शास्त्र आलोचना या निर्विशम तूर्य उत्तम तुरी चतुर्थ शुद्ध स्वरूप आत्मा निर्विचेता कोई विशेष धर्मों में नहीं निषेध शास्त्र, इसके विचार करने पर सिद्ध होता है निर्विशेष तुरियास्थ ये कार्य तदैव हेतु कृत्य ज्ञान जब निर्विषय है तो ज्ञान इंद्रिय तो का विषय ही नहीं होगा कोई विशेष नहीं रूप आदि नहीं ज्ञान तो ज्ञानेंद्र का विषय नहीं होगा तदेव निर्विशेषत्व को हेतु करके ज्ञानेंद्र अभिशेषम कहते हैं। अतएव अदृष्टम निर्विशेष होने का ठीक है दृष्टत्व अर्थक्रिया दर्शनार्थ अदृष्टत्वा अर्थक्रियाारहितम विशेषणातर मूसरे अदृष्ट होने से जो दृष्ट है अनुभूत होता है उसके प्रयोजन व्यवहार होता है हम घट जल दिखते हैं तो उसका व्यवहार करते हैं जो अदृष्ट है प्रत्यक्ष विषय नहीं होता उसका व्यवहार नहीं होता अवृष्टत्वाद अर्थ क्रिया राहित है अर्थ क्रिया प्रयोजन सिद्धि हे उपाधि है उसमें नहीं त्याग करना ग्रहण करना ये दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि अदृष्ट इंद्र ग्राह्य नहीं है इसी प्रकार विशेषणातरम अन्य विशेषण कहते हैं धाष्य नहीं यस्मात अदृष्टम तस्मात अव्यवहार्यम हो हो दुष्ट होगा अनुभूत होगा तो व्यवहार का विषय होगा अदृष्ट होने के कारण व्यवहार का विषय नहीं अव्यवहार्यम आगे कहा अग्राह्य अदृष्ट कह करके ज्ञानेंद्रिय का अभिषेय कहा गया फिर अग्राह्य कहन से कहना कर्मेन्द्रिय अग्राह्यम कर्मेन्द्रीचाने अदृष्ट अने अग्रह पौनृत्यम परिहरति। अदृष्टम कह करके फिर अग्राह्यम कहेंगे तो अग्राह्य अज्ञेअ अर्थ करेंगे तो पुण्यति होती है दोष पुण्योतिव परिहार करते कर्मेन्द्रिय अग्राह्यम अलक्षणन अलिंगमित अलक्षण का अविद्यक्षण अलिंगम लिंग ही नहीं जिसका लिंग है वहीं का लिंग है धूम धूम के द्वारा वहीं अनुमेय होता है इसका कोई लिंग नहीं है ज्ञापक नहीं है इसलिए अनन्मेय आत्मा अलक्षण पूरा किसी करता है अलक्षण मित्र अयुतम इत्यादि लक्षण उपलब्धा अलक्षणगते तो लक्षण उसका नहीं ये लक्षणते स्वप लक्षण सत्यम ज्ञान का अलक्षण कैसे इसलिए अन्यिंग अलिंग अलक्षण का लक्षणिंगापक धर्म को हिया क्या लिंगोपन्यास विरुद्ध में आशंक सबसे तो को ये वन कह प्राण्यात प्राणापान व्यापार कौन करे यदि आकाशन त्यात ब्रह्म यदि नहीं होता तो प्राण अपान व्यापार कौन करेगा तो प्राण अपान व्यापार के द्वारा क्या ज्ञान होता है इसका आह अनमय अनुमय अनुमय स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं सुयेगा श्रुति ने कहा कोत सुन है उसके साथ अनुमान संभव तो है और स्वतंत्र प्रमाण निरपेक्ष विश्व जब प्रत्यक्ष का विषय नहीं हुआ अनुमान का भी विषय नहीं हुआ प्रत्यक्ष अनुमान दोनों का अविषय हुआ तो आत्मा प्रत्यक्ष अनुमान अभिषेत्व तो आया अविषयत्व के कारण दूसरा विशेष विशेषण्तरमा अतव अचिंत प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं तो ज्ञान नहीं होगा तो उसका चिंतन भी नहीं होगा अचिंतन ठीक है मनोविषेत्व तो अभाव आदि शब्दाभिषे तो। मन का विषय नहीं होने का ना शब्द प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय नहीं होगा क्योंकि शब्द प्रमाण जन्य ज्ञान विषय होने के लिए तो शक्ति ज्ञान का ही मन का विषय होना चाहिए वो नहीं होते शब्द प्रमाण जन्य विषय नहीं ज्ञान का विषय नहीं होगा शब्द प्रभु तत्पृति पूर्वक क्योंकि शब्द की प्रवृति होगी मन प्रवृतिपूर्वक जिसे मन से बुद्धवा शब्दान प्रवृत्ति विषय के ज्ञान होने पर शब्द प्रयोग होता है मन की प्रवृत्ति नहीं हो तो शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती शब्द प्रवृत्ति तत्पृतिपूर्वकता तत्व मन प्रवृत्तिपूर्वकता अतएव अव्यपदेश व्यपदेश व्यवहार नहीं हो सकता है तथोत्तम वस्तु नावात्म आशंकिया यदि किसी भी प्रमाण का विषय नहीं वह प्रमाण नहीं तो लक्षण प्रमाण्याद्धि यदि प्रमाण ही नहीं तो वस्तु सिद्धि नहीं होगी एक आत्म वस्तु नहीं है प्रमाण नहीं प्रमाण के वस्तु सिद्धि केम प्रत्याचार जाग्रदस्थनेभ्यचारी प्रत्यय तेनालीयम जागृत स्वप्न सुन अवस्था में एक ही आत्मा है जो सुश्रुत में था वही में जो स्वप्न देखा मैं जागर हूँ इस प्रकार दोनों तीनों में अभ्य होता है जो प्रत्यय जागृत स्वप्न सुश्रुत में एक हो यम आत्मा एक ही में जागृत स्वप्न सुचारी जो प्रत्यय ज्ञान होता है इसे ज्ञान के द्वारा अनुसरणीम अनुसरणी तो अनुगण यम उसका अन्वेषण करना है एकात्म प्रत्यय के द्वारा एक आत्मा है जागरूक स्वप्न चीज नी अवस्थाओं का विचार होने पर भी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा एक है अभ्य विचारी प्रत्यय ज्ञान के जरा उसका अन्वेषण करना चाहिए चिंतन करके निश्चय करना चाहिए एक ही एकात्म प्रत्यय सारा तो ना नहीं तीन अवस्था का साक्षी रूप से आत्मा है परोक्षार्थ विषय विशेषण व्याख्या परक्षा परोक्ष परोक्षा प्रमाण विषयत परिपणी प्रमाण विषयता प्रमाण का विषय प्रमाण्य जान के अभी विशेषण व्याख्या अक्षाया व्याकम सारे अपरोक्षात अथवा एक आत्मत्यय सारम प्रमाण यू एकात्म प्रत्याचार हम एकात्म प्रत्याचार का एक अर्थ कर दिया जाग्रत जाग्र सप्तः तीन अवस्थान एक ही आत्मा है ऐसा जो अभ्य विचारी ज्ञान होता है उसके द्वारा उसका अन्वेषण करना है तथा आत्मा परोक्ष इस प्रकार चिंतन करना है किन्तु अभी अर्थ करते अपक्ष आत्म प्रत्यय एक आत्म प्रत्यय आत्म प्रत्यय ज्ञान अपरक्ष आत्म प्रत्यय य साक्षात अपरक्षात ब्रम्ह आत्मा अपरक्ष सार आत्मत सार सार का से प्रमाण है के ज्ञान होने के लिए आत्मणार अपम प्रत्यय से आत्म प्रमाण से गृहधारण के श्रुति अपम प्रत्यय आत्मा प्रमाण है अपरक्ष होता है अपरक्ष गृहधारण आत्मा इतना ब्रह्म आत्मा ही है इसे उपास चिंतन करे तो अहम इसे आत्मज्ञान होता है उसमें देहादि को मिलाकर है उसमें सारे प्रमाण है सूर्य एक है इसे तो आत्मा ऐसे ज्ञान होता है तो अप्रोक्ष ज्ञान है यख्यात अप्रक्षात ब्रह्म टीका में यत्मोति न परिपूर्ण लक्षण सावत आत्मा उक्त यदा विषयानि याती अपनोति यस्नाद यस्मात्में कीर्तंगण होता है यदा यदादत्ते ग्रहण करता है यस्नाद विषयानि यस्या तोयका ग्रहण करता है यहाँ सततोभा निरंतर भाव हमेशा ही रहता है देह के नाश होने पर भी अवस्था के परिवर्तन होने पर भी आत्मा निरंतर रहता है अत सात्य से आत्मा ही बन जाएगा तस्मा आत्मे की आत्मा कहा गया तो यदि न परिपूर्ण सावद आत्मा परिपूर्ण व्यापक आत्मा सच वांग मनुषा वांग ही इंद्रिय का उपलक्षण इंद्रिय मनुष्य के अतित विषय नहीं स्तुतिवगत स्तुति प्रमाण से हो गया मन का विषय तमे जो ज्ञा अमेर पर गृहत्वरसम ब्रह्म सोमस्में तो प्रत्यक्न अहम गृह तनिष्ठ सूर्य अपक्ष दृष्ट दृष्ट चतुर्थ जागृत सपन सी नतीत अवस्थात्रह अति जागर सपन अवस्था उससे अतीत है तुरी चतुर्थ अप्य है और दृष्टि ज्ञान रूप नित्य ज्ञान रूप ये श्रुति से होता है और नित्य ज्ञान रूपे स्वयं प्रकाश आत्मा विशेष शेषातर से पुनरुक्ति परिहर अर्थभ आगे प्रपथ चौक समय तो पुनरुति परिहार करते हुए अर्थभ कहते अंत धर्म प्रतिषेध अंत प्रज्ञ उसका निषेध किया नंत प्रज्ञ स्थान है अवस्था अवस्था वाला है स्थानीय विश्व तेजस्व प्राज तो ज्ञा नहीं अर्थात तेजस्व है उसका धर्म नहीं है प्रतिशत नहीं भाग्य प्रपंच उपशमित जागृत आदि स्थान धर्म अभव अंत आदि का निषेध करके स्थानीय विश्व तेजस्व प्राज के धर्म का निषेध किया गया सूर्य अस्म अब प्रपंच उपशम कह करके जो अवस्था है अवस्था धर्म का अभाव अवस्था वाले विश्वते जैसे प्राज्ञ के धर्म का निषेध किया गया अभी अवस्थाओं के धर्म स्थान धर्म स्थान अवस्था अवस्था धर्म का अभाव अपना में कहा जाता है इसलिए नहीं अत शांतम अविक्रियम ठीक है स्थानीय धर्म से स्थान धर्म प्रतिषेध अत सदन पराम आत्मा में स्थानीय जागर सपन स्थानीय उनके धर्म का स्थान है जागृत तीनों अवस्था के धर्म अवस्था वाले का धर्म दोनों का अभाव हुआ अभाव होने से अर्थ सब्जन पराम शांतम इसलिए शांतम आगे अविक्रियम शांतम अविक्रियम शिव बीच में शांतम अविक्रियम शिव शांत शिवम, शिवम राग देशाज रही राग अविक्रम अत्यंत कल्याण परमानंद परमानंद शुद्धे अत्यशुद्धे कल्याणपराम परोपलक्षित तस्मा चतुर्थ यह ये चतुर्थ है क्योंकि दैत अभाव से उपलक्षित होता है द्वेत जाकर सपन से सूचना है उस अभाव से उपलक्षित होता तो है तस्त चतुर्थ मितया तो अद्वैत भेद कलित चतुर्थम तुरी मन यह अद्वैत है भेदकल भेदविकित भेद विकल्परहित कुछ भेद विकल्प नहीं है चतुर्थ ठीक है अद्वैतमें यु अद्वैत अद्वैत का और विधायक टीका न संख्या विशेष कथम चतुर्थत्म तो संख्या विशेष संख्या विशेष यदि नहीं है एक दूस तीन इत्यादि संख्या नहीं एक अद्वित है तो चतुर्थ कैसे होगा संयान पाद्रय वैलक्षण जो प्रतीत होता है पादीन पाद तो जागृत जैसे ये प्रतीयम उसे विलक्षण हम इसे उसको चतुष का तीन पाद कल्पित है कल्पित पाद्रय विलक्षण चतुष काव्य वास्तव पारमार्थिक दृष्टि जो चतुर्थ कहा जाता है वो तो एक अद्वितीय आत्मा है चतुर्थ कुछ नहीं तो चतुर्थ कैसे कहा जाएगा विलक्षण होने से असत्य वस्तु चतुर्थ शब्द से कहा जाता है ठीक है चतुर्थ तुरी और व्याख्यान व्याख्य अपन भाष्य में आया भेद विकल्प रहितम चतुर्थम सूर्य मनते चतुर्थ और सूर्य दोनों का पर्याय अर्थ है सूर्य का चतुर्थ है चतुर्थम तूर्य दोनों एक साथ कैसे कहते हैं कहीं नहीं कहा जाता घटे नहीं कहा जाता है तो कहते इसे कहा जाता है व्याख्यान व्याख्यय रूप एक व्याख्यय और एक व्याख्यान सूर्य है व्याख्य उसका व्याख्यान है सूर्य काल से चतुर्थ तो व्याख्यान व्याख्या रूप होने पूर्ण रूपये नहीं तब से उत्तर विश्लेषण मैं आया तुम आत्मा तुर्य है निर्विश है ऐसा होने पर भी साधक की शंका है मेरे, मुझे क्या मेरा किन आयतन क्या आया क्या प्राप्त हुआ इतना सह आत्मा स्वाभिक जो तुर्य है शिव है शांत है अद्वैत है प्रपंचो वही आत्मा है तुम्हारे उसको जानना है स्वाभिक क्या तो नहीं आत्मनी यथो तो विशेषणा ने न प्रतिशांति आशंका है आत्मा में यह जो का अंत प्रज्ञा नहीं बहिष्प्रज्ञा नहीं अदृष्ट अग्राह्य प्रपंच उपस शांत शिव ये विशेषण आत्मा में वो जो जो आत्मा है वो भान होना चाहिए अहम ऐसे तो आत्मा का ज्ञान होता है तो शांत शिव प्रपंच उपसन ऐसे तो भान नहीं होता है आत्मनि यथोत तो विशेषणा न प्रतिशांति ये विशेषण का भान तो नहीं होता है ऐसे साधन की शंका प्रमाण से इसको जानना है अज्ञान के तदेव प्रतीय दंडादि व्यतिरिक्त यथा रजु तथा सप्तम चीत आदि वाक्य दृष्टि विपरी लोक विद्यते इत्यादि उत्तों तो यह सी भूतपूर्वगत ज्ञान से द्विता प्रतीयमान सर्प भू छिद्र दंडाद रजु में प्रतीत होता है कोई कहता है सर्प कोई कहता भूमि में छिद्र रेखा है कोई कहता दंड आदि से माला जलधारा आदि कल्पित है सब ये सब प्रतीयमान है इनसे भिन्न ही वास्तव रजू है प्रतीयमान जितने कल्पित है उससे व्यत्रिता यथा रजु ठीक इसी प्रकार सप्तमस्ती इत्यादि वाक्यर्थ आत्मा सप्तमस्ती इत्यादि तस्तमस्ती अहम पर महात्मी इस महावाक्य का अर्थ है शुद्ध स्वरूप आत्मा अदृष्टो द्रष्टा आत्मा अदृष्टो द्रष्टा वो अदृष्ट है ज्ञान का विषय नहीं और दृघ रूप दृष्टा है सबका साक्षी नहीं ही द्रष्टुर दृष्टि विपरीप विद्यु दृष्टा है प्रमाता उसकी जो सर्वभ दृष्टि है निश्चय ज्ञान उसका विकल्पनाश नहीं करता है इत्यादि भी उप यह इस द्वारा जो कहा गया आत्मा है। जो आत्मा कहा गया इति भूतो भूत्या जो आत्मा कहा गया उसको जानना है ऐसा ज्ञान होने पर टिका में ही दस्तुर दृष्टि विकल्प विद्यते अविनाशित दृष्टा के दृष्टि का विपरीपनाश नहीं होता है क्योंकि अविनाशी इत्यादि वाक्यादान दर्शे प्रति को ग्रहण करके ना ही दस्त इत्यादि आत्मनिय अव्यवहारी कृतो विज्ञेयतम आत्मा यदि व्यवहार का विषय नहीं तो फिर विज्ञेय कैसे होगा ज्ञान का विषय नहीं होगा तो कैसे होगा इत्यात भूतपूर्व अविद्यावस्था या विज्ञेयताख्या अवगति पर इधानीम विज्ञमुक्त नीचे वस्तु तो विज्ञान तो नहीं है अपना स्वयं तो प्रकाश है प्रमाणजन्य वृत्ति का विषय नहीं ज्ञान फल का विषय नहीं वृत्ति व्याप्ति है और ज्ञान की निभूति के लिए उसको प्रकाश करने के लिए कोई नहीं है फिर विज्ञ कैसे भूतपूर्व भूतपूर्व क्या है अविद्यावस्था है अविद्यावस्थाया ज्ञवाख्यागति तो वो ज्ञान होता है ज्ञे है ब्रह्म अवगति ब्रह्म का है तो गृहत्व आख्या साक्षात्कार उसी अवगति के तरह इधानीम साक्षात्कार हो अविद्या अविध्यावृत्ति होने के बाद भी इसको भी ज्ञेय कहते हैं पहले अवस्था में तो ब्रह्म का ब्रह्मकार वृत्ति वृत्ति का विषय है पूर्व अवस्था में अविध्या अवस्था में वृत्ति विषय होने से विज्ञात कहा जाता है अविध्यावस्था और साक्षात्कार हो अविध्यावृत्ति होने के बाद अवैध अवस्था में विज्ञेय तो कुछ ही नहीं कोई व्यवहार नहीं एक अवित्य सत्तो फिर भूतपूर्वगत्या अविद्यावस्था में जो विज्ञेय विज्ञान तो नामक अवगति साक्षातकार उसे अभगति के द्वारा इधानी ज्ञान होने के बाद भी विज्ञेय तो कहा गया इसलिए कहा भूतपूर्वगत्या ज्ञान विज्ञेय, ज्ञानते दिता भाव ठीक है विद्यावस्थाए में ज्ञान त्रिज्ञान ज्ञान विभाग नवती तथा भूतपूर्वगत्या विज्ञान क्यों कहते ज्ञान होने के बाद भी आत्मा को विज्ञान क्यों नहीं कहेंगे विद्यावस्थाएं ज्ञान होने के बाद ही ज्ञानी ज्ञान ज्ञान विभाग न्याय ब्रह्म ज्ञाता है ज्ञान इस विभाग क्यों नहीं होगा ऐसे ज्ञान देता था ज्ञान होने के पहले विज्ञान शब्द कहा जाएगा जो ज्ञान हो गया अहम अतिम ब्रह्म उसके बाद देते ही नहीं तो ग्ञ कैसे कहा जाएगा ज्ञ कहने के लिए ज्ञान का विषय होगा ज्ञान भी होना चाहिए ज्ञान क्यों ना कैसे होगा और ज्ञाता के बिना ज्ञान कैसे होगा तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञ त्रिपुति ज्ञान होने के बाद नहीं रहता है इसलिए जो विज्ञे कहा गया और भूत पूर्व अच्छा अविध्यावस्था में ज्ञेय तो कहा जाता है उसको लेकर सविज्ञ कहा गया वास्तव तो जो चतुर्थ तो है शुद्ध स्वरूप है उसमें ज्ञत का शब्द भी प्रयोग नहीं होगा और इसलिए भूतपूर्व अच्छा कहा क्योंकि ज्ञानते द्विता भाव द्विता का अभाव है तो ज्ञान ज्ञान ज्ञ विभागन नहीं रह ज्ञान कारण से अज्ञान का का का से अपनी विभाग भेद का कारण अज्ञान ज्ञात्री ज्ञान ज्ञान विभाग का कारण अज्ञान जो कि ज्ञान से निवृत्त हो गया अहम ज्ञान से अज्ञान हो गया अज्ञान कारण विभाग का अज्ञान जब नष्ट हो गया तो विभाग ही नहीं रहेगा विभाग जब नहीं रहेगा तो ज्ञत शब्द भी प्रयोग नहीं होगा वो तो भूतपूर्वक अत्य ज्ञान तो कहा जाता है उसको लेकर के कहा जाता है क्योंकि अज्ञानी को बोधन कराने के लिए उसके भाषा से करती है तो साक्षातकार होने पर उसने ज्ञत तो का शब्द नहीं बोला तो अपना शब्द प्रज्ञम इत्यादि अर्थ सद विवरण रूपान श्लोकान अवतार्ञम इत्यादि श्रुति एक पद इत्यादि श्रुति युक्त अर्थिक के द्वारा कहा गया जो अर्थ हो उसे अर्थ में सदविवरण रूपान श्लोकान उसके व्याख्यान रूप श्लोक भगवान के गौड़पादाचार्य कार्य श्लोक उनका अवतरण करते भगवान भाष्यकार ये अवतरण करते है आचार्य गौड़पादक अत्री के श्लोका इस विषय में ये आगे श्लोक है निवृत्ते हे निवृत्व प्रभुर जय अदस्तु नुस्मुख सर्व दुखा निवृत्ते है ईशान प्रभु अभ्य सर्व भावना देव सूर्यो चतु विभुस्मृत जितने दुखे सब का निवृत्ति हो जाती है प्राज्ञा तेजस विष्ठ है सब दुख है यह सब नि होता है ईशान्य ईश्वर सबके प्रभु अविनाशी वही मिथ्याय आत्मा टीका स्थान अस्मती विस्तृत तूर्य विभुरी उच्च विभु का <coughs> विभु, विभु नहीं तुरी अतिरिक्क स्थान त्रम आत्मा धारे तुर्य के बिना जागर जागृत सप्न में अवस्था अपने स्वरूप को धारण करेंगे रहेंगे नहीं होगा अधिस्टान तुर्य सत्य अधिस्थान के ना अध्यस्त स्थान त्रय की सत्ता ही नहीं रहती अधिष्ठान के ना अध्यस्थ की सत्ता है नहीं इसलिए सूर्य है अधिष्ठान उसके बिना स्थान प्रेम जागृत सप्न संस्थिति आत्मा स्वस्वरूपम को धारण नहीं करेंगे अर्थात स्वरूप की सत्ता ही नहीं रहेगी इसलिए सूर्य ही स्थान रूप से दिखता है अधिष्ठान ही अध्यस्त रूप से ध्यान होता है रजो अधिस्थान है तो उसमें अध्यस्थ स्तर पर दिखता है सूर्य तो आत्मा वास्तव वही स्थान त्रय से दिखता है वही विविधम आत्माद होती है सूर्य से ही विविध होता है इसलिए वह सूर्य हुआ विभु सर्वदुखानाम सर्व दुखा नाम निवृत्ति सर्व दुख की निवृत्ति सर्व दुखे आध्यात्मिकाधिभेद भिन्ना अधिव नाम आध्यात्मिक आभिभतिक आधिदैविक दुखों का भिन्ना नाम तद हेतु तद आधाराण इतिहाद उनका दुखों का हेतु ही तदाधाराणाम आधार है विश्व तेजस प्राज्ञा विश्व तेजस प्राज्ञा ही दुख का आधार है, है। उनके निवृत्ति हो तो जाती है ज्ञान होने पर धाषण प्राज्ञ तेजस्व विश्व लक्षण नाम सर्व दुखा नाम निवृत्ति ये सर्व दुख होगी प्राज्ञ तेजस्व विश्व दुख का हेतु है अर्थात तो दुख का आधार है प्राज्ञ तेजस्व इनकी निवृति होने से ईशान आत्मा ईशान पदम प्रयुज्य प्रभुप प्रयुजान से पौनरृत्य ईशानक प्रभु प्रभु ईशान ईश्वर ईशान परवर्चक ईशानक श्री प्रभु कहेंगे तो पुनृत पौनृत्यम आशंक्य ईशान इत्यस्य पदस्य पदस प्रभु प्रभुति श्लोक में ईशान जो कहा गया उसकी व्याख्या है प्रभु दुख निवृत्ति प्रति प्रभवती प्रभु का प्रभवती थी समर्थ होता है किसके प्रति दुख निवृत्ति प्रति दुख निवृत्ति के प्रति समर्थ है सूर्य निवृत्ति प्रति सामर्थ न कदाचित दुखम सैद्य सूर्य प्रभु ही दुख निवृत्ति के प्रति समर्थ है तो सूर्य में सामर्थ्य तो हमेशा ही रहेगा उसका तो स्वभाग दुख निवृत्ति पति जो सामर्थ्य सूर्य शुद्ध आत्मा में है वो हमेशा ही है नित्य सत्य आत्मा में का सामर्थ्य हमेशा ही है तो कभी तो भी दुख नहीं होना चाहिए न कदाचित भी दुख हम साथ संसार दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि सूर्य तो दुख निवृत्ति सामर्थ्य प्रभु कहा गया ऐसा संसान तब विज्ञान निमित्त दुख निवृत्त है सूर्य दुखनिवृत्ति को होती सामर्थ है किंतु तद्विज्ञान विज्ञान निमित्त विज्ञान निमित्त दुख निवृत्ति का निमित्त है तद विज्ञान आत्मा का विज्ञान ज्ञान होने पर ही दुख की निवृत्ति तो होती उसमें सामर्थ्य है किंतु ज्ञान तो होने पर उसके ज्ञान के बिना ना निवृत्त नहीं होती तद विज्ञान निमित्त इसलिए ज्ञान होने पर ही दुख निवृत्ति होती सामर्थ्य होने पर भी ज्ञान नहीं है तो दुख निवृत्त नहीं होती जैसे कुछ नीचे संपत्ति है तो संपत्ति तो दुखनिवृत्ति क्या भोग का साधन है ज्ञान का नहीं ज्ञान नहीं तो साधन नहीं ज्ञान हो तो ध्यान प्राप्त भोग प्राप्त तो करेगा ठीक है अव्यय हो निय स्वरूपा निक श्लोक न्याय प्रभुर अव्यय अव्यय का तो नियती स्वरूपा अपने स्वरूप से विचार को देव को प्राप्त नहीं करता है अर्थात तो स्वरूप से व्यभिचार को प्राप्त नहीं करता है ना नाम अच्छा भी है नीति आवश्यकता टीका में संश्रिष्ट रूप व्यय अस्थित आशंक विषि स्वरूप संश्रेष्ट संश्ध उपाधि संबद्ध रूप से व्यय को प्राप्त करेगा तो उपाधि संबद्ध हो तो उपाधि में विकार में भी व्यय होगा ऐसे शंका उनसे स्वरूपात निक उपाधि विशिष्ट से व्यविचार हो उपाधि विशिष्ट का व्य हो स्वरूप का व्यविचार नहीं होता स्वप अथ एक ही स्वरूपात न व्यभिचारित तश्न पूर्वतम अद्वितीयतम हेतु माह स्वरुपात को प्राप्त क्यों नहीं करता है ये प्रश्न है उसका उत्तर देंगे अद्वितीयतम अद्वितीय तो इससे भिन्न है ही नहीं जिसके कारण व्यय होगा तरह प्रश्न पूर्वक प्रश्न करके हेतु कहते अद्वितीय एक प्रश्न हुआ उसका अवसर यह तो अव्यता अव्यत इसलिए विचार होता नहीं करता तो व्यय नहीं होता है क्यों इसका टीका निर्दय अतो द्वितीय व्यय हेतु अभाव था द्वितीय व्यय हेतु अभाव व्यय का हेतु दूसरा है ही नहीं व्यय के हेतु के अभाव होने से व्यय नहीं होगा इसलिए टीका में विश्वादीना दृश्यम सूर्य से अद्वित सिद्धि कित्या विश्व तेज से प्राज्ञान अनुभव मान है जागृत अवस्था के दृष्टा स्वप्न अवस्था का अभिनाली सरस्वती अवस्था विश्व तेज से प्राज्ञा ये तो अनुभूत होते है जब हे अद्वित के साथ न हो जब जागृत स्वप्न सरस्वती की दृष्टा है विश्व तेज से प्राज्ञा है अद्वितय से असिदी तूर्य में अद्वितय के होताये सर्व भावान रजु सर्ववत निषात्थ अर्वभा अद्व्यत सर्वभावान स्वपदार्थ अद्व्यत कर् पदार्थ मिथ्या है दृष्टान रजु सर्ववत रर्प जिस मिथ्या है संपूर्ण विश्व प्राज्ञ ब्रह्मांड आत्मा में सूर्य में कल्पित हो मिथ्या हो अद्यत स एष दे देशोश्लोक द्योतना प्रकाश का विभु विभुता सेपक अवस्थातीतलक्षण विदुव सिद्धमी सूचय स्मृत अवस्थित सूर्य जागर से लक्षण है जाग्र सप्न सेवर निर्विचे शात प्रपंचोपन अद्वेत सत्यू अवस्था कल्पितम उत्ता लक्षण वाला में, तम ने ने है। में तम तम है। ये कैसे सिद्ध है स्थिति प्रमाण है कवल नहीं विदुव सिद्धमी सूचय आचार्य वर्णपदाचार्य ऐसे स्मृत विद्वत अनुभव विद्वान ने ऐसे कहा विद्वत अनुभव जैसे भी आचार्य ज्ञानी लोगों ने अनुभव किया विद्यवत अनुभव इसको कहने के लिए स्मृत बिहु स्मृत ऐसे कहा गया स्मरण किया गया अर्थात ऐसे अनुभव सिद्ध भी श्रुत कहेंगे तो श्रुति में कहा गया स्मृत मतलब स्मरण किया गया अर्थात अनुभव से कहा गया ऋषियों ने महापुरुष ने कहा ज्ञानियों ने कहा तो अनुभव सिद्ध है विश्वादिस्तु अवान्तर विशेष निरूपण द्वारा नीश्व तेजस प्राग में तीनों कल्पित है आत्मा तुर्य चतुर्थ है शुद्ध है सत्य है तीनों कल्पित है तो तीनों में कोई अवान्तर विशेष क्या है कल्पित होने पर भी तीनों में विशेष है विश्व तेज शक्ति में तेजस के राज्य में क्या क्या विशेष है अभांतर विशेष के निरूपण के द्वारा सूर्य में शुद्ध स्वरूप उसका निश्चय करते है के, जो कल्पित है कल्पित वो ठीक भी समझ लें इसमें क्या क्या भेद है।, है, है ये सब कल्पित है उनका अधिस्थान शुद्ध स्वरूप आत्मा करते है ये कथन करते आगे कार्य कारण बद्धता कार्य कारणब तेजसौते विश्वत राजणब्धस्तु राज्यस्तु गौत तो विश्वत तो राज्य कारणब्धस्तु गौतौ तोये न न सिद्यता तो विस्तृत तैयार सहु कार्य कारण बद्ध हो इसलिए तो दोनों विस्तृत तैयार सहु कार्य कारण बद्ध हो कार्य कारण संबद्ध इस तरह राग्यंसु कार्यन बद्ध हो राग्यं कार्यन संबद्ध है जो तो पुरिये न सिद्धियता कार्य और कारण दोनों पुरिये में नहीं है तो विस्तृत तैयार सहु विस्तृत तैयार जाग व्यक्ति स्थल स्वाभिमान विश्व व्यक्ति सूक्ष्म स्वाभिमान तेजस ये दोनों कार्य कारणब कार्य कारण सम्बद्ध कारण होता है अग्रहण आत्म सर्वस्व का ज्ञान और कार्य होता है अन्यथा ग्रहण विश्व तेजस जागरण सपन दोनों अवस्था अभिमानी विष्ट तेजस है कार्यबद्ध और कारणबद्ध अन्यथा ग्रहण है कार्य कारण है स्वरूप के अग्रहण हो गया कारण अग्रहण होने से ही अन्यथा ग्रहण होता है रज्जु का अज्ञान है कारण अज्ञान होने से ही सर्प का ग्रहण होता है कारण हो गया अग्रहण कार्य हो गया अन्यथा ग्रहण अन्य प्रकार न ग्रहण रज्जु को सर्प क्यों नहीं जानना ये हो गया अन्यथा ग्रहण अग्रहण रज्जु का अज्ञान इसी प्रकार यहाँ जागरण सप्न दोनों अवस्था में कारण स्वरूप का अग्रहण दोनों में ही अज्ञान जागृत में भी अज्ञान है स्वप्न में अज्ञान है और अन्यथा ग्रहण जागृत काल में जागृत देह को अहम ऐसे मानता है और स्वप्न अवस्था में वासना में सद को अहम मानता है अपना सब शुद्ध है उसको नहीं जान करके नहीं जानने से अग्रहण होने से ही अन्यथा ग्रहण जागृत प्रपंच जागृत सर्व दृष्टा जागृत सर्व वाला ऐसे अपने को मानता है स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था वाला मानता है होगी तो कार्य का न कार्य हो गया अन्यथा ग्रहण कार्य है अग्रहण प्राज्ञ है कारणबद्ध है प्राज्ञा तो कारणबद्ध केवल अग्रहण है सुसुच् अवस्था में केवल अग्रहण है स्वरूप का ग्रहण अन्य ग्रहण नहीं विशेष ज्ञान नहीं स्वरूप ज्ञान है और उसका अज्ञान है अज्ञान होने से न किंचित अभी उठने के बाद परामर्श होता है अग्राना। दो तो कार्य अथवा कारण सिद्ध्यूरी चतुर्थ शुद्ध स्वरूप के कहते भाटकार विश्वादीनाशेषभाव थात्मावधारणार्थम विश्व तेजस्व प्राजा तीनों का सामान्य विशेष सामान्यत्वम और विशेषत्व सामान्य जागृत सप्न सुश्रुति में विश्व तेजस्व तीनों में अग्रहण समान है स्वरूप के अग्रहण और विशेष जागर सपन का का। जागर में अन्यथा ग्रहण सुश्रुति में अन्यथा ग्रहण और जागृत स्वप्न दोनों में भी अन्यथा ग्रहण तो है कि उसमें स्थूल दृश्य के ग्रहण होता है अन्यथा ग्रहण जागृत में, स्वप्न में वासना में दृश्य का ग्रहण होता है ये इसका निरूपण करते है सूर्य अवधारणा सम, सूर्य सूर्य सूर्य चतुर्थ पर्यावाचन सूर्य मतलब चतुर्थ के यथात्म्य यथार्थ स्वरूप का अवधारणा निश्चय करने के लिए सामान्य विशेष भाव निरूपण करते विश्वतेजसबद्ध कार्यकार अथईद निरूपण क्यों निरूपण का उपयोग कहाँ होगा तक याथात्म अवधारण के लिए लिएबद्धव साधय सवस्थाभि तो कारण बद्ध है कारण कारणमात्र है इसको सिद्ध न करते में कार्यम कार्य क्रिय कार्य कर्मी नियत हो फलभाव कार्य फलभाव होता है कारणम ये करो प्रत्यय करके कारण कारण कहेंगे तो यहाँ करोटी करतरी करोटी थी कारण होता है करो बीज भाव कारण बीज भाव हो गया कारण और फल भाव हो तो कार्य तो तो इसके सिद्ध करते तत्व ग्रहण अन्यथा ग्रहण बीज फलभाग्रहित कारण हो गया तत्व आग्रहण कार्य हो गया अन्यथा ग्रहण ये दोनों के द्वारा बीज फलभाभ्या बीज भाव तत्वाग्रहण फलभाव अन्यथा ग्रहण ये दोनों कार्य कारण से तव यथो तो विश्व तेजस हो विश्वतेजस पहले कहेगी तो बद्धो का तो, तो ये बीज भाव फल फलभाव सामान्य धर्म समय प्राज्ञस्व तो बीज भाव बद्ध बीज भाव केवल कारण बद्ध है संगत होता है सत्ता प्रतिबोधमात्र बीज प्राज प्राज होने के लिए बीज कारण क्या है सत्ता प्रतिबोध एवहि बीजम प्राज के लिए निमित्त है बीज बीज भाव प्राज्ञा में है बीज क्या है सत्ता प्रतिबोध मात्र का प्रतिबोध तत्वों तो का आग्रहण यही कारण है ये तो के मिनित त्रयाणाम अवांतर विशेष स्थिति सूर्य की आयतम तो इतिहास में क्या है विश्व तेजे में अबांतर विशेष स्थित हुआ अबांतर विशेष हुआ जागृत स्वप्न में विश्व तेजन में कार्य कारण दोनों है और सस्वती तो में केवल कारण है बीज भाव ये अवान्तर विशेष स्थित हुआ सूर्य क्या क्या भाष्यवे तत्वाग्रहण फल भाव अनेथ्रहण तत्वाग्रहण्यग्रहणे दोन सूर्य न सिद्ध्यत न सिध्यत तो नीद न संभवत सूर्य चतुर्थत्में तय तस्वीर तय कार्य भाव कारण भाव दोनों अग्रहण और अन्य अन्यथाग्रहण दोनों तस्तुरी अभिदम नहीं चीद एकता चैतन्यूप एक तौर निरूपय सिन ही चैतन्य चैत्य कुछ नहीं अग्रहण अन्यथाग्रहण दोनों ही निश्चय नहीं हो सकता है न संभवतः दोनों संभव ही नहीं हे कारणबद्धत्व सिद्ध नात्मा न परा न न न न न सदा सत्यमानृतम संवेत्तिदृश्सा आत्मन न न न किंचन सत्य नाचन संवृक सदाजन न संपत्ति कुछ नहीं जानता है न आत्मा अपने को नहीं जानता है या नहीं, अपना नहीं में तो स्वम तो अपने को नहीं जानता है प्राज्ञा प्रसुति तो अवस्था में अपने को नहीं जानता है न परायण से वो अपने स्वरूप से भिन्न है विश्वते जो है उनको भी नहीं जानता है न सत्यम ना भी चांद्रितम सत्य व्यावहारिक सत्य व्यावहारिक सत्य व्यावहारिक प्रपंच को नहीं जानता है प्राज्ञा ना भी चांद्रित मिथ्या प्रातिभासी का व्यावहारिक घटपट आदि को नहीं जानता है प्रातिभाषिक रजू को भी नहीं जानता है प्राज्ञा किंचन न संभ तो सूर्य जो है तत् सर्वद्र सदा सूर्य सर्वद्रुक् ये सर्वद्रुक तो सर्व पश्य नहीं सर्व स सूर्य सर्वरूपे। है क्योंकि सबका अधिष्ठान अधिष्ठान ही सत्य है सबका वास्तव स्वर्प सूर्य ही है जो अधिष्ठान तत्को वही वास्तव है जो सर्व है सर्व खम प्रमुख सौज प्रतीत होता है सदा हमेशा ही सर्व सर्वद्रुक्रत स्वप्न सुच्छे प्रपंच बनने पर भी ओ चतुर्थ सूर्य ऐसे ही एक रूप है सर्व है उस कल्पित है वास्तव नहीं वास्तव नहीं, बास्ता नहीं।, बास्ता नहीं सदा ही सर्वदा सर्वरूप है सदा ही है। है। सदा ही सर्वरूप है सदा ही दृग रूप है सर्व सदा ही सर्वरूप क्योंकि सर्व उस ही नहीं और दृग रूप उसका चैतन्य रूप सदा ही है ऐसे सर्वदृक सदा सूर्य ठीक है नहीं कार्य कारणाभ्या और कारण दोनों से असंबद्ध है कार्य हो गया अन्यथा अन्य ग्रहण कारण ये दोनों में संबद्ध नहीं है श्लोक व्यावरत्या आशंका मह श्लोक में व्यावृत्त या आशंका का माह श्लोक के द्वारा जिस संख्या की निवृत्ति होती उसी संख्या को कहते भाषण भगवान वाक्यकार कथबद्ध्रहणअअ्रहण लक्षण बंधो न सिद्ध्य प्रश्न कारणबद्धवाज कथ कारणसंबद्धअ्रहण सबद्धकेत अन्यग्रहण लक्षण दोनों बंध नहीं कैसे प्रश्न है वाश्दे कारणब्धत्म प्रा वह शब्द है वहाँ भी कथम का अनुभूति कथम तत्वाग्रहण अन्य ग्रहण लक्षण बंधु न तिजत वृद्ध उत्तर पाद तय व्याप प्रथम प्रश्न हो गया प्रथम पुनः कारणबद्धत्व प्राज प्रथम है उसके उत्तर पादत्र पादत्र पाद की व्याख्या करते है कारणब प्राज्ञ इसका उत्तर देने के लिए श्लोक प्राज्ञ कि यहाँ तक पूरा श्लोक तृतीय तीन कात्मविल अभिज बीज प्रसूतम बाह्यं द्वेतम प्राज्ञ न किंचन सं किंचन संव्य कुछ नहीं जानता है कुछ नहीं मतलब उससे अस्तृत क्या है बाह्य बाह्य द्वेत को प्राज्ञा नहीं जानता बाह्य द्वेत कैसा है विलक्षणन आत्म आत्मा से भिन्न भिल आत्मविलक्षण कैसे होता है अविद्या बीज प्रसूत अविद्या आत्म को बीज बीज से उत्पन्न हुआ बाह्य द्वेत उसको प्राज्ञा नहीं जानता है प्राज्ञा आत्मा से विलक्षण अभिद्या रूप बीज से उत्पन्न होने वाले बाह्य द्वेत को कुछ नहीं जानता है इसलिए विलक्षण नहीं जानने से अग्रण रहा कारणबद्धत्म विलक्षणन आत्मा से विलक्षण क्या होगा अनात्मा विलक्षण अनात्मा ने मिथ्या आत्मा से विलक्षण अनात्मा है अवृतम अविद्या व्याख्यानम अविद्यासूतम अवृत श्लोक में सब न सत्यम ना चनृतम अवृतम का अर्थ व्याख्यानम अविद्या बीज प्रसूतम अविद्या बीज प्रसूतम ये मिथ्या है अविद्या होता है द्वैतम द्वितीय असत्यर्थ द्वितीय असत्य उसको नहीं जानता है प्राज्ञ प्राज्ञ नहीं जानता है उसमें वैधर्म उदाहरण यथा विश्व तेजस नहीं प्राज्ञा नहीं जानता है जिस प्रकार विश्व तेजस नहीं जानते जानतीजस्व जैसे जानते हैं ऐसे प्राज्ञा नहीं जानता है विश्व तेजस्व जानते हैं किन्तु प्राज्ञ नहीं जानता ये उदाहरण हो गया वैधर्म उदाहरण यथा विश्व तेजस यथा विश्व तेजस्व विश्व तेजस्व जानते हैं इस प्रकार प्राज नहीं जानता है ठीक है विभाग विज्ञान अभावे फल का विज्ञान, भेद ज्ञान नहीं कुछ ज्ञान नहीं तो पर सत्य मिथ्या कुछ नहीं जानता है इसका फल क्या है सतस्य ग्रहण तमसा अहण बीजभूतन बद्धो अशोक प्राज्ञ तत्वग्रहण है, तामारे तो तामारे है। भी न तत्व से अग्रहण ये बीज है वही समय अज्ञान तत्व का ग्रहण अज्ञान और कम है अन्यथा ग्रहण बीज होते कारण है अन्यथा ग्रहण का रज के अज्ञान ही सर्वज्ञान का कारण अन्यथा ग्रहण है सर्वग्रहण और अग्रहण होता है रजोज्ञान इस प्रा के अज्ञान ही अन्यथा ग्रहण स्वप्न जागृति में अन्यथा ग्रहण होता है उसका बीज होता है तो ग्रहण के द्वारा टीका में कार्यलिंग अनुमान है अनुमान कार्यलिंग कार्य से, तो से ग्रहण कार्य होता है अन्यथा ग्रहण अन्यथा ग्रहण होता है तो उसका कारण होना चाहिए टीका में दिया अन्य ग्रहणम आत्मा अतिरिक्त भाव उपाधान भाव कार्य जैसे घट है ओ, उसका कोई उपादान भाव उपादान है सब आत्मा भाव इसी प्रकार ग्रहण भी भाव कार्य होने कारण आत्मा से अतिरिक्त कोई उपादान होना चाहिए आत्मा से अतिरिक्त जो उपादान है वो ये अज्ञान अन्यथा ग्रहण बीते बद्धो ये प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ और द्वितीय प्रश्न है तूर्य तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षण बंधो न सिद्ध था तत्व अन्य ग्रहण ये दोनों क्यों नहीं है प्रत्याख्या चतुर्थ पाद की व्याख्या करके निराकरण करते इससे निराकरण होता है युरी तो तत्व सदा सर्वदृक सदा, तर्वद्रिक सदा।, तर्वद्रिक सदा। अन्य सूरिया सूर्यशन कोई नहीं सदा न तत्र तत्र सदाच ति सर्वदृक्ट नग्रहणलक्षण तत्र न तीजरा तत्वाग्रहणलक्षण बीज त्र नवाग्रहणसबीज कभी नहीं, नहीं ही द्रिग्रुपम तत्र तत्र, बीजम भा कवि तूम त्रेस नही पिपूर्ण सत्ताग्रहण लक्षण बीज तक शिक्षा परिपूर्ण तुरयम इसमें तत्व ग्रहण लक्षण बीज नहीं है अन्यथा ग्रहण से आपी भाव जो बीज रूप नहीं रहा तत्व ग्रहण तो उससे उत्पन्न होने वाला अन्यथा ग्रहण कैसे होगा तत्प्रसूत उससे उत्पन्न होने वाले अन्यथा ग्रहण से अतय अभाव जब बीज नहीं रहा बीज कार्य अंकुर कैसे होगा अग्रहण होने से अग्रहण कार्य अन्यथा ग्रहण भी नहीं अत कार्यापति कार्यू तत्वाग्रहण अन्यथाग्रहण ओर असंभव दृष्टान साधय चतुर्थ सूर्यात्म में तत्वाग्रहण नहीं अन्था ग्रहण में नहीं दोन असंभव दृष्टान देखकर कहते नही सवितरी सदा प्रकाशात्मक तद विरुद्धम अ प्रकाशनमकाशनम संभव सूर्य हमेशा ही प्रकाशात्मक उसके विरुद्ध प्रकाश अथवा अन्यथा प्रकाश तो, तो संभव नहीं है इसी प्रकार तो ज्ञान है अग्रहन और जो ज्ञान उसमें लोग अन्यथा ग्रहण जो ही संभव यू तूर्य से सदा दीर्घात्म तो मुक्तम उसमें प्रमाण सत्व प्रमाणमा न ही द्रष्टुर दृष्टि विद्यते की स्वरूप दृष्टि का विपरलोप विनाश नहीं रहता नहीं होता चतु पाद प्रकार योजना तूर्य सर्वृक्षा इसकी व्याख्या हुई अन्य प्रकार से सेजना करते अथवा जागृत स्वप्न हो, अभी क्यादृक सर्व वस्तु है, सूर्य सर्वद्रिक च तो सर्व पश्यदृगास रूप से धान होता है जागृत स्वप्न यो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में सूर्य ही रूप से रहता है जितने दृष्टा है सूर्य आत्मा से अन्य कोई दृष्टा नहीं सूत्रिक नान्य अतोष दृष्टा स्तर मनता कोई अलग है नहीं अर्थात जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जितने दृघ रूप से दृष्टा रूप से है वो सूर्य ही है जागृत स्वप्न अवस्था में सर्वभूतावस्था सर्वभूतावस्था में स्थित है सर्वभूतावस्थ सर्वभूत अवस्थान में अबस्था अवतिषते सर्ववस्तु दृघाभात सर्ववस्तु सर्वदारूप से भान होता है कौन? सूर्य एवं जिस सूर्य आत्मा वही सर्ववस्तु के दृघ रूप से भान होता है द्रष्टा रूप से दिखता है इसलिए उसको सर्वद्रुप सर्वदा ठीक है त्राद श्रुति में अनुकूल अनुकूल प्रमाण प्रमाण नान्य दृष्टि इत्यादि श्रुत अन्य श्रोता मनता नहीं दृष्टि श्रोत मंत्री है और दूसरी श्रुति है नान्य दृष्टा श्रोता मंत्र आत्मा शुद्ध स्वरूप से अतीत दृष्टा श्रोता मंत्र नहीं जो दृष्टा श्रोता अलग अलग दिखते है वो शुद्ध चैतन्य आत्मा से अतृत नहीं वही चतुर्थ पूरी शुद्ध स्वरूप आत्मा ही सर्वद्र गुरु सर्वद्रष्टि नाम होता है वेक्टूरियम तो सर्वदृक्ष सदा हैद्रीवाद्री वे न ृहस्पतिद शांतिर शंकर्यं बादराय सुष्यौ वंदे मंदौन पुनः ईश्वर गुरुआत्मे मूर्ति देगा रादेहाय दक्षिणामूर्त न